द्र कर्णे स्ुलाम देवा भद्रं पशे माक्षेस्तु स्तुवाशे नीद पांडव कारिका साम के प्रकरण के एक किसम कार्य को विचार तो तो तो आरंभ हुआ ठीका में कहा था यद पुनर् पक्ष प्रतिप्त अजाति वस्तु ज्ञापिता परीक्षक उपक्षि तथम अजाति वस्तु ज्ञापिता आशंका है, तम, है आपने जो आक्षेप किया पुरवादी पूर्वादि बोलता है सिद्धांत से पूछता है तो अनोन यद पुनर्न्य पक्ष हम प्रत्यक्ष कर गई एक दूसरे के पक्ष का एक दूसरे का पक्ष खंडन करने वाले जितने लोग थे उनके द्वारा अजाति वस्तु तो ज्ञापिता परीक्षक ही जितने भी विचारक थे उन्होंने वास्तव में क्या सिद्ध किया अजन्मा वस्तु सिद्ध किया वास्तव में सिद्ध किया क्यों एक दूसरे का मत का खंडन हो गया जन्म सिद्ध करना चाहते नहीं हो पाया यदि उपक्षिप्त आपने आक्षेप किया ऐसा कहा आपने जाति ज्ञापित किया करीब क्षेत्र तथा कथम अजातिक वस्तु ज्ञान था वास्तव में उस वस्तु वास्तविक रूप से अजाति कैसे ज्ञापित हुआ उनके द्वारा अजन्मा कैसे शुद्ध किया उन्होंने एक प्रश्न उठा इसके उत्तर में कािका में कहा था ज्ञान अजाते परिदीप जायमानाधि धर्म कथम पूर्व मन थे पूर्वापर का ज्ञान नहीं कर पा रहे कौन पहले कौन बाद में निर्णय नहीं कर पा रहे यह तो पहले है कि और कार्य पहले है फल पहले है निर्णय नहीं हो रहा क्यों शरीर से धर्माधर्म उत्पन्न मानते हैं और धर्माधर्म से शरीर उत्पन्न मानते हैं कौन पहले होगा कारण को पहले होना चाहिए कार्य को बाद में होना चाहिए किंतु यहां निर्णय नहीं हो पा रहा इसलिए वास्तव में उत्पन्न हुआ ही नहीं सिद्ध अगर उत्पन्न हुआ होता कार्य तो कार्य ग्रहण होगा उत्तर काल में कार्य आएगा तो पूर्वावी कारण का भी होना चाहिए था नहीं हो पा रहा इतर इतर आश्रय करके बोलते हैं शरीर से धर्मादि धर्मादि शरीर ऐसा मानते हैं एक बात पूर्व अपर अपरि ज्ञान पूर्व होता है कारण अपर होता है कार्य दोनों तो ज्ञान नहीं हो पा रहा है इसलिए अजाति परिदीपकम तो आजाति का ही सूचक है ये प्रकाशित करता है दिपी तीप्त धातु है दिवाली का है परिदीपकम नुगुन प्रत्यय करके रखा है तो आजादीवाद का सूचना देता है ये अजन्मा कोई वस्तु पैदा ही नहीं हुआ सिद्ध करता तो है जाय ही यश्मात्मानात भाई धर्मांत यदि ये, ये शरीर धर्म जो कार्य है यदि पैदा हुआ होता तो कथम पूर्व न गृह थे कारण का ग्रहण क्यों नहीं होता उनको जो कार्य पैदा हो जाता है तो कारण के बिना कार्य होता नहीं है तो कारण के ग्रहण क्यों नहीं कर पा कारण क्या है पूछते है तो उत्तर नहीं दे पा इसलिए पैदा हुआ ही नहीं ये सिद्ध हो है एक हो गई थी टी आगे टीका में कहते हैं कार्य अजातिरिद्धाशंत्यश्रयाद्यक्ता बोलता है महाराज कार्य से गृह्य कार्य तो गृही होता ही है न शरीरादी गृहीत है साम्य है तो कार्य से गृह मानव अजाति रसिता जो अजन्मा कहना ठीक नहीं है कार्य उत्पन्न हो रहा और अजन्मा कहना कैसे बनेगा पैदा ही नहीं हुआ कहना बनता नहीं ये पूर्वादि की शंका है कार्य से गृह मानवपाद कार्य गृहित हो जाता है इसलिए आजाती, आजाती रसिता जो आजाति कहना अजन्मा कहना गणता नहीं ये शंका की तो उसके उत्तर भी कहते अगर कार्य गृहित हो तो कारण भी होना चाहिए ये सिद्धांत उत्तर देते हैं कारण का अगर कार्य ग्राह्य है तो कारण तो ही होगा एक दूसरे में आश्रित हो रहे ज्ञान के लिए कार्य के ज्ञान की आवश्यकता है और कार्य ज्ञान के लिए कारण ज्ञान की आवश्यकता है कार्यत्व तो के द्वारा निर्मित होगा कारणत्व कारणत्व के द्वारा निर्मित होता कार्यत्व अगर कार्य ज्ञान हुआ है तो कारण जरूर हुआ कारण का ज्ञान नहीं है इसमें मतलब कार्य का भी ज्ञान नहीं हुआ आजादी है अति सिद्धि अतिपस्ट सिद्ध है अजाति स्पष्ट है जायमानाधि धर्म कथम पूर्वम निगृहते अगर कार्य जायमान है यदि उत्पन्न हुआ है तो उसका कारण का ज्ञान क्यों नहीं होता कारण क्योंकि गृहित हो जाना चाहिए कारण ज्ञान नहीं वो पारा रहा होता तो कार्य भी गृहित है सिद्धांति ने कहा ठीक है तूर्वाधम प्रश्न द्वारा विपिन कि पूर्वापरा परिज्ञान अजात परिदीपम पूर्वाधिकारिता का उसको पूर्वादि प्रश्न करेगा उसके उत्तर के रूप में उत्तर देते हैं तो कथन करते हैं कहा कथम पूर्वादि ने पूछा कथम बुद्ध ही अजाति परदीप देते बुद्ध शब्द का अर्थ मैंने उपहास में कहा गया ज्ञानी कहते हैं चलो ज्ञानाभिमान है तो ज्ञानी नहीं है ज्ञानी होते तो आजाद में आ जाते जात मानते हैं और सिद्ध नहीं कर पाते प्रथम बुद्ध ही आजादी परिदीपिता उन पंडितों ने परीक्षकों ने द्वैतवादियों ने आजादीवाद कैसे सिद्ध किया कैसे प्रकाशित किया ये पिता दीपिता प्रकाशवाद कैसे प्रकाशित किया इत्या इसके उत्तर में सिद्धांत उत्तर देते हैं चार की टिप्पणी है इतनी आशंका ऐसी शंका होने पर कैसे उन्होंने आजादीवाद सिद्ध किया वो तो द्वैतवादी है वस्तु उत्पन्न हुआ मानते हैं कैसे आजादीवाद सिद्ध हुआ उर देते हैं यदि यही कारण है यदि तथा हेतु फल पूर्वापर अपरिज्ञान उनको कौन पहले कौन पश्चात कार्य कारण ज्ञान ही नहीं है कारण फल कार्य ज्ञान पूर्वा पहले कौन है बाद में कौन है पूछते हैं शरीर कैसे हुआ तो कहते हैं धर्माधर्म से धर्माग्रम कैसे हुआ शरीर से एक दूसरे को कारण बना रहे एक दूसरे को कार्य बना रहे कारण और कार्य में निश्चय होना चाहिए ये कारण होना चाहिए कार्य होना चाहिए किंतु तो यहां पर परस्पर कारण परस्पर कार्य बना रहा रहे कोई उत्तर नहीं होता हेतु पूर्वापर पूर्वापर अपनी ज्ञान पूर्वा और अपर का परिज्ञान परिज्ञान नहीं है तरपक ये जो ज्ञान न होना पूर्वापर का ज्ञान कार्य का अनुभाव का ज्ञान न होना यह आजाति का ही सूचित करता है अजन्मा का ही सूचित करता है अगर हुआ होता तो कार्य हुआ होता है कारण का भी ज्ञान होता जब कारण का ध्यान नहीं है तो कार्य भी हुआ नहीं है यही आजादी बात का ही सिद्ध करता अजर्मा अजाति माने अजर्मा अजर्म, अजाति शिद्ध करता अजात बाद सिद्ध करता है परिदीपकम माने अवबोधकम ये ज्ञान कराने वाला है आजादी बात का पुष्टि कराने वाला वाक्य है क्यों तो कहते हैं जायमानो ही चेत धर्मो गृहते यदि कार्य पैदा हुआ है और वो गृहित हो रहा हो तो कार्य घट पैदा हो पैदा यदि होता है घट होता है तो मिट्टी में तो गृहित होना चाहिए ना कारण गृहित होना चाहिए ना जायमानो ही चाह धर्मो अगर धर्म मान कार्य यदि पैदा हुआ हो तो गृहते धर्मो गृह थे जायमान जो कार्य यदि गृहित होता है तो प्रथम तस्मात पूर्वम कारण में उसके पहले कारण का ज्ञान क्यों नहीं होता कारण क्यों नहीं जान कारण नहीं जान पाते तो कार्य से पहले कारण कस्मात् गृहते क्यों नहीं गृहित होता ये सिद्धांत है पांच धर्म माने कार्यम धर्म शब्द करते है तरी कारण तरी कथम कारण का, कथम न गृहियसा हो जाएगा कारण कैसे न होगा तरही तब तो कारण कभी ग्रहण होना चाहिए ना क्यों गृहित नहीं होता एक अवश्य जायमान से गहित्रा, ग्रहित्रा जन, जा, जन ग्रहित्रा जनक तद जनक ग्रहितव्य अवश्य नियम है तो ज ग्रहण कर रहा है ग्रहण करने वाले के द्वारा, जो तो कार्य का ग्रहण कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसके उसका जनक तो जो कार्य का जनक होगा कारण उसका भी ग्रहितव्य ग्रहण करना ही चाहिए जब कार्य को ग्रहण कोई कर रहा है या कार्य है करके जानता है तो उसका कारण भी ग्रहण करना चाहिए कारण ग्रहण नहीं कर पा रहे कौन पहले कौन पश्चात निश्चय नहीं कर पा रहे है इसलिए जन्य जनको संबंध से अनपेतत्व जन्य जनक जनक होता है कारण जन्य होता है कार्य कार्य कारण संबंध है नियत संबंध होता है अनपे तत्व अवश्य संबंध होगा नियत संबंध होगा कार्य है तो कारण जरूर होना चाहिए नियत संबंध होना चाहिए ये ये कार्य तुम तथा कारण तुम रहना चाहिए किन्तु ये बता नहीं पा रहे सात और आठ की टिप्पणी जन्म जन्म संबंध से संबंध क्या है निरुप्य निरूपक भावात्मक है यह तो संबंध है कार्य के द्वारा निरुप्य होगा कारण निरुपक होगा कार्य कार्य करेंगे तो कारण निरूपित करेगा वो कारण इन बिना कैसे कार्य बनेगा निरुप्य निरूपक भाव संबंध है वो संबंध क्यों ग्रहण नहीं होगा अनपे तत्व अवश्य अनपे तत्व तत्व नियत है निरुप्य निरूपक भाव संबंध होना चाहिए कार्य है तो कार्य कार्य के द्वारा कारण का ज्ञान होगा ही होगा कारण का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कार्य भी पैदा नहीं हुआ अजाति परिदीपक तद इत्यथ इसलिए ये सिद्ध हुआ उन पंडितों ने मैंने पंडिताभिमानी जो लोग थे लोग उन्होंने ये सिद्ध किया है अजनवाई सिद्ध किया जो वस्तु वही ने ये सिद्ध किया है तस्मात आजाति जन्द किया तो तब माने कार्यकाल भाव अवधारण जो कार्यकाल भाव का अवधारण हो रहा है कौन कारण कौन कार्य निश्चय नहीं पाना इसे क्या सिद्ध किया अजातवादातवाद की सिद्ध कर दिया का से देखते हैं नियत पौर्वापर्य निर्धारित जाति सिद्ध के देखो जब कार्यकाल में नियत पूर्वापर भाव सिद्ध हो जाए पहले ये पहले है पश्चात कारण पहले होता है कार्य बाद में होता है ये ज्ञान हो जाए नियत पौर्वापर ये पूर्वापर भाव का नियत हो जाने पर निश्चित हो जाने पर निर्धारित हो जाएगा जब ये पूर्व है ये, ये अपर है सिद्धांत होगा कैसे सिद्ध होने पर क्या होगा जाति सिद्ध जन्म सिद्ध होगा कार्य हो का भाव का पहले हो जाए तब तो कार्य तो की उत्पत्ति सिद्ध होगी सिद्ध तद अभावे तद जब नियत पौरापर्य निर्धारित नहीं है कि पहले बात में निर्धारित निश्चय नहीं कर पाए उस स्थिति में क्या होगा तद असिद कार्य से असिद्धि कार्य की सिद्धि नहीं होगी तद अभावसि तदभावे से लेना पौर्वापर्य अभाव जब नियत पूर्वापर अभाव का ज्ञान नहीं है तो जाति की सिद्धि नहीं होगा कार्य सिद्धि नहीं होगी एक कहा दीप्ती द्वितीय है जायमानादि भाई धर्म कथम पूर्व में गृहिये यदि धर्म गृहित कार्य गृहियत तो कारण गृहित क्यों नहीं होता पूछते है कारण क्या है तो पता नहीं पाते कार्य ग्रहण कारण ग्रहित नियम में थे। पूछता महाराज कार्य गृहित होने पर कारण को भी ग्रहण करना चाहिए क्या ये नियम बनाया आपने कहा से नियम आ गए ये कार्य गृहित होगा तो कारण भी गृहित होगा ऐसा नियम कैसे किया जाता है कार्य ग्रहण कारण ग्रहितव्य कारण ग्रहितव्य कार्य ग्रहण होने पर कार्य का भी ग्रहण करना चाहिए इति कुतो नियम ऐसे नियम क्यों किया जाता है कार्य का ग्रहण हो कारण न हो क्या है ऐसा नियम क्यों किया तब प्राप्त उसके उत्तर में कहा अवश्यम ही भाषण ने अवश्यम ही जायान से ग्रहित्रा तद जनक ग्रहितव्यम ये नियम है जब जायान वस्तु होगा कार्य का ग्रहण करने वाले के द्वारा ग्रहित्रा ग्रहित्री शब्द का तृतीय ग्रहित्रा जायान जो तो कार्य है उसके ग्रहण करने वाले के द्वारा तज उसके जो कारण होगा उसका भी ग्रहण करना ही चाहिए ये ठीक है कहते हैं कार्य कारण बिहत संबंध होता है ये दोनों में नियत संबंध होता है निरुप्य निरुपक भाव संबंध कार्य कारण होता है कारण के द्वारा निरूपित कार्य होगा कार्य के द्वारा निरूपित कारण होगा निरुप्य निरूपक एक निरूपक बनेगा एक निरुपय बनेगा तो कार्य कारण नियत संबंध हो तो ये नियत संबंध वाले दोनों जहाँ कार्य होगा तो कारण जरूर होगा ऐसा संबंध है यार नियत संबंध हो तो नियत संबंधवान दोनों का इतर इतर आश्रया एक दूसरे में आश्रित है कार्य के द्वारा कार्यत्व के द्वारा कारणत्व का निश्चय होता है कारणत्व के द्वारा कार्यत्व का निश्चय होता है इतर इतर आश्रय से दुर्ग्राह्य अजाति रेपा का उपसंग तरह आश्रय बन जाता है कार्यत्व के द्वारा और कारणत्व तो, और कार्यत्व के निर्भित के लिए कार्यत्व तो तो की आवश्यकता कार्यत्व के लिए कारणत्व तो तो तो तो तो तो तो तो तो की आवश्यकता परस्पर आश्रित होने से दोनों की सिद्धि नहीं हो पाएगी कारणत्व तो की स्थिति तो तब होगी जब कार्यत्व की सिद्धि होगी और कार्यत्व की स्थिति कब होगी कारणत्व की सिद्धि होने पर कौन पहले होगा नहीं हो पाता इसलिए आजाद सिद्ध हो जाता है अजाति रे वस्तु को ज्ञापिता तो वास्तव तो में तो यही सिद्ध किया आजाद बाद कोई तो उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे किया उत्पन्न हो न नहीं युक्ति से देखने पर समर्पित तस्मात इत्यादि तस्मात आजाति परिदीपक कार्यकार का अवधारण नहीं बनो जैसे होना आजादीवाद का अजन्मा अजातवाद का पुष्ट करता है कार्यकारण दुर्गत्व तत्शब न परामृश्यते है तस्मात में जो है तस्मात आजाति परिदीपक भाषा में तस्माद है तत्शब्द से क्या लेंगे कार्य कारण दुर्ज्ञान कार्यकारना तो कठिन है एक दूसरे में आश्रित है कार्यत्व के द्वारा निर्भित कारण कारण एक दूसरे में आश्रित है कार्यत्व का ज्ञान हो तो कारण होगा कार्यों का ज्ञान हो तो कार्यत्व पर ज्ञान होगा इतने रास्ते हैं कार्य कारण दुर्ज्ञानत्व तत्शब्द में परामर्श है तस्मार्ग जो कहा मैंने कार्यकार दुर्ज्ञान ऐसी स्थिति हो जाएगी ये तत्शब्द मैंने तस्मार्ग में आया हो तत्शब से परामर्श किया जाता है ये कहा आगे टीका में कहते हैं वस्तुओं वस्तु तो जन्म नास्ती विकल्प पूर, पूर्वक वास्तव में वस्तु का जन्म नहीं होता कोई भी वस्तु व्यावहारिक वस्तु है इनका जन्म नहीं है यह अजात हैं न होते हुए भाष रहे बात है ऐसे रविजु में सर्प की उत्पत्ति नहीं होती है सर्प रूप से भाषणा है नहीं है सर्प पैदा ही नहीं हुआ ऐसे ज्ञान होगा ऐसा ही है वस्तुतः वस्तुनो वस्तुतः वस्तु तो माने घटपड़ादी जितनी वस्तु है व्यवहारिक वस्तु जितने उनका वस्तु को वास्तव तो में पारमार्थिक रूप से जन्म नहीं है व्यावहारिक रूप में जब जन्म दिखाई दे रहा है पारमार्थिक रूप में जन्म नहीं हो सकता विचार दृष्टि से चलते हैं तो इनके जन्म होना सिद्ध ही नहीं होता व्यवहार तो अंधेरे में चल पड़ता है कैसा भी चलाओ चल जाता है अगर युक्ति से देखते जाते हैं तो कोई उत्पन्न है क्योंकि कार्यकाल में अन्य दोष है अन्य आश्रित है कौन पहले होना किसका ज्ञान पहले होगा कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान पहले कौन होगा हमने नश्रे आ जाएगा ज्ञान वस्तु वस्तु तो जन्मना नाश्ति वस्तु जितने भी वस्तु है व्यावहारिक वस्तु इनका वास्तव में जन्म नहीं हो सकता काल्पनिक जन्म तो है कि वास्तविक जन्म नहीं हो सकता विकल्प पूर्वकों से या छह विकल्प करेंगे कार्य का छह विकल्प दिखाएंगे विकल्प पूर्वक सिद्ध करते हैं कि छह विकल्प दिखाएंगे छह तरह से देखेंगे कोई वस्तु उत्पन्न हो ही नहीं सकता छह प्रकार से न वस्तु दिखेंगे स्वत हो बा परत हो बात कस्त सदस्य के वा परतो न वस्तु जायते स्वतः वा न वस्तु वा कोई वस्तु अपने आप पैदा हो नहीं सकता बिना निमित्त का वा स्वतः स्वभा अपने हो नहीं सकता वा अब निमित्त से भी नहीं हो सकता कोई वस्तु परतोवा, दूसरे से भी नहीं हो सकता और वह तो वैसे भी आएगा दोनों मिलकर के सोता और परतो दोनों होकर ऐसे भी कोई वस्तु पैदा नहीं हो सकता तीन विकल्प इसमें पूर्वना है फतोवा, परतोवा, परतो वे तो न कि वस्तु जाए थे कोई भी वस्तु की उत्पत्ति होने नहीं सकती जन्म नहीं हो अपने आप भी नहीं हो सकता किसी निमित्त से भी नहीं हो सकता काल्पनिक रूप से पैदा होगा वास्तविक पैदा नहीं हो सकता मिट्टी में घट पैदा होता है अगर विचार दृष्टि से जाएंगे तो पैदा होता ही नहीं हुआ वो काल्पनिक रूप में विचार दृष्टि लेके जाएंगे तो मिट्टी मिल रहा है घर पैदा हुआ ही नहीं वहाँ घटनाओं की पस्ती ना मिट्टी होती कप्रा, कप्रा है वहाँ कपड़ा कपड़ा बोलते हैं धागा में पैदा होता है परत पैदा हुआ मान लो यह है कपड़ा किंतु तो इसके स्वरूप देखेंगे तो धागा मिल रहा कोई तो पश्चिम पैदा नहीं हो सकता ना सोता हो सकता है कपड़ा अपने आप भी नहीं हो सकता है धागा से भी नहीं बनेगा ये कपड़े नाम का वस्तु ही नहीं देखा विचार को लेके चलेंगे तो हाँ अंधेरे में चलेंगे तो कपड़ा है व्यवहार चल रहा है वास्तव में कपड़ा में नहीं हो सकता वो में कल्पना हो जाती है परत भी नहीं हो सकता दोनों मिलके गए होना संभव भी नहीं है स्वतः और परत दो मिल करके स्वपर मिल गए तो वस्तु होता ही नहीं तो संभव नहीं तीन विकल्प हो गए चौथा शब्द रूप से भी वस्तु पैदा नहीं होता और अस रूप से भी वस्तु पैदा नहीं होता सदसद उभय रूप से भी पैदा नहीं हो सकता यह सारे उत्पन्न वस्तु तो अनिर्वचनीय है न सत है ना असत है न उभय रूप है सब सतमे का माना होगा कोई भी वस्तु आज हमारे सामने दृश्यमान है सत हो तो बाधित नहीं होना चाहिए कि तो बाद हो जाता है ज्यादा दूर नहीं सुसुप्त में, में बाध हो जाता सारा आज ही बाध होने वाला है अभी दिख रहा है सब सुसुप्त में कोई नहीं दिखा सब बाध और करता है सचेत न बाध्यता यदि सत्य हो तो, तो नहीं होना चाहिए आत्मा का कोई बाद नहीं होता सुशुद्ध अहम अहम चलता है बाद नहीं होता सत्य बाध नहीं होता अगर शरीर आदि सत्य हो तो बाधित इतना होना चाहिए वहां भी मिलना चाहिए सुशुद्ध नहीं मिलता असचेत न प्रतीयता अगर असत हो ये अभी जो दृश्यमान वस्तु है असत हो तो प्रतीति नहीं होना चाहिए जैसे खरगोश के सीम की प्रतीति नहीं किसी को नहीं क्या बंदे बंद्यापुत्र बोलते हैं तो उसका कोई ज्ञान नहीं होता असत के प्रती नहीं होती है वो उभय रूप होना संभव नहीं है इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहते हैं ये जो ऐसे वस्तु है पैदा नहीं हुआ है दिख रहा है रद्दों में सर्व पैदा नहीं होता केवल दिखता है अज्ञान काल में दिखता है ज्ञान काल में खो जाता है ऐसी वस्तु है ये परमार्थ रूप से कोई वस्तु स्वतः भी पैदा नहीं हो सकता परत भी नहीं हो सकता उभय रूप से भी नहीं हो सकता असत रूप से भी नहीं हो सकता तो बाद बाद में बाद हो जाता है उसका और असत रूप से पैदा बंध्या पुत्र आदि रूप से पैदा भी हो रहा है इसका यह तो दिख रहा है ध्यान का विषय बना हुआ व्यवहार में इसको ऐसा असत भी नहीं कर सकते बंध्या आदि के समान भी नहीं मान सकते और सदसत उभय रूप भी नहीं कह सकते कोई होता ही नहीं ऐसा तो सत्य हो असत भी हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसलिए अमीर वस्तु जितने भी हैं व्यवहारिक कालिक पुस्तु जितने भी हैं वास्तव में पैदा नहीं होते अज्ञान अज्ञान के द्वारा पैदा है अज्ञान के द्वारा वस्तु जो पैदा होता है वास्तव में पैदा होता ही नहीं है जैसे रज्जु में सर्प पैदा होता है सर्प बुद्धि होती है सर्प पैदा होता नहीं है अज्ञान के कारण ऐसी बुद्धि बन गई थी जब रज्जु का ज्ञान होता है तो सर्प हो जाता है इस तरह से यहां पर आजादवाद की शुद्धि है जब कारण में दृष्टि पहुंच जाएगी तो कार्य समाप्त हो जाता है कार्य नाम का चीज नहीं रहेगा जब कारण दृष्टि में पहुंचेगा मूल कारण वो सब ब्रह्म है वहां पहुंचने के बाद सब हो जाएगी मूल कारण में पहुंचेगा सब का बात हो जाता है तो ये छह प्रकार का विकल्प है स्वतो व परतो वही न किस जा स्वतः परतः स्वतः मैंने अपने आप कोई वस्तु हो नहीं सकता अभी वास्तव में पृष्टीकरण करेंगे पर दूसरे निमित्त को लेकर कोई वस्तु पैदा नहीं हो सकता वास्तव में नहीं होता कल्पना में तो हो जाता है कल्पना में तो कुछ भी कर सकते हैं मनुष्य के ऊपर में दस सिंह हम कल्पना करेंगे एक नहीं दो नहीं दस से गाय कल्पना वास्तव में पैदा नहीं हो सकता उभय रूप से भी पैदा नहीं हो सकता कोई वस्तु सदरूप से पैदा नहीं हो सकता देखेंगे भाषा में विचार करेंगे असतरूप से भी नहीं पैदा हो सकता और सदसत उभय रूप से भी पैदा नहीं हुआ छह विकल्प है ना किंचित बस जा रहे किसी भी तरह से कोई वस्तु को की उत्पत्ति हो नहीं सकती इसलिए आजादवाद की सिद्धि होती है, तो है। रज्जु में जो सर्तादी का बार हो जाता है जिस काल में उस काल में आजादवादी से तो कोई पैदा ही नहीं हुआ ये सिद्ध होता है क्या होता है पहले बहुत सारे पैदा हो गए थे रज्जु में का अज्ञान काल में सर्प जलधारा यष्टि माला भूषित्र क्या क्या बोल रहे थे आप अज्ञान काल में कल्पना कर रहे थे कोई भूमि पर दरार पड़ गया बोल रहे थे कोई कह रहे थे माला पड़ी हुई बोल रहे थे कोई पानी रहा है ऐसा बोल रहे थे पानी गलगिर है बोल रहे थे कोई लाठी है बोल रहे थे कोई सर्व बोल रहे थे आखिर जब टर्च जलाया जाता है जब ऋषि का ज्ञान होता है ऋतु का ज्ञान होता है उस काल में सब आजाद हो जाता है कोई पैदा ही नहीं हुआ ना आशीत न श्ती न ना भविष्य ऐसे त्राकालिक नहीं नाशित बोलते हैं। पहले भी नहीं था बोलते हैं। ये नहीं पहले था अब नहीं ऐसा नहीं बोलते उस सबका पहले भी नहीं था जो मैं जिस समय मानता था उस काल में भी नहीं था कब होगा अधिष्ठान के ज्ञान होगा तो ऐसी बुद्धि हो जाता आजादात सिद्ध होगा ये जो व्यावहारिक पदार्थ के लिए दृष्टान्त है प्रादिभाषिक पदार्थ है जैसे अनिर्वचनीय है वो सत्य नहीं कर सकते असत भी नहीं कर सकते इस प्रकार ये भी बताए ठीक है कश्यचित अभी वस्तु वस्तु तो जन्मनास्थी कोई भी वस्तु अगर किसी को भी लीजिए आप जब कारण दृष्टि में आप पहुंच जाएंगे तो वो वस्तु खो जाएगा जिसको घट बोलते हैं जब मिट्टी दृष्टि में पहुंच जाएंगे आप गट खो जाएगा की वस्तु पैदा ही नहीं हुआ ये ज्ञान हो जाएगा वस्तु वस्तु तो वास्तव में हा माने प्रादिवासी को लेकर के का, कल्पना काल में तो जन्म माना जा रहा है यह है अभी पैदा होगा इतने साल का हो गया बोलते हैं में का जन्म किसी का भी उत्पत्ति होना संभव नहीं वस्तुता वास्तव पार्थिक रूप से मुख्य रूप से पैदा नहीं हो सकता है वस्तु वस्तु तो जन्मनास्त इतिहास में इस विषय में यत्म तरपत्व श्लोक सकर्स ये भी एक हेतु देगा एक मंत्र में भी एक कार्य का हेतु इसके लिए कार्य का इतश्च लोगों ने कहा इतश्च न जाए थे कि इस हेतु से भी कोई भी पैदा नहीं हो सकता पैदा होने वाला कोई छह प्रकार में से एक प्रकार पैदा होना पड़ेगा उसे सातवां प्रकार नहीं मिलेगा या स्वतः या परतः या उभयतः या सदरूपेणा या असद उभ। या उभय यही छह प्रकार होगा सातवा प्रकार तो कोई मिलेगा नहीं प्रकार मिलने वाला नहीं इतश्च ये हेतु से भी नजर आते कि ये आगे हेतु जना ये कार्य का हेतु परक है इसी को पुष्टि करने वाला अजातवाद की पुष्टि के लिए है तो नंबर संवाद जन्म के प्रयोजन ये छह होते हैं जन्म के लिए प्रयोजक प्रेरक होंगे छह में से कोई एक निमित्त बनेगा या तो स्वयं वो बोलते हैं अपने आप होना बिना कारण के होना स्वतः ऐसे कोई वस्तु देखे या परतः देखे दूसरे के निमित्त से होने वाला या उभयतः स्व और पर मिलकर के होना यही होगा या सदरूप से होना या असद रूप से होना या सदसत उभ यही छह ही प्रकार होगा कोई उत्पन्न मानना हो तो छह में से कोई एक को मानना पड़ेगा तो ये बक्ष मान जन्म प्रयोजक असंभव तो हेतु तो आगे इस कारिका में कहने वाले जो जन्म का असंभव बताने वाले हेतु वाक्य है, है। स्वतः परता आदि ये यह प्रयोजक यही है जन्म के प्रयोजन छे का छह निषेध होने पर कोई जन्म हो ही नहीं सकता किसी का ये बोलना है स्वतः स्वतः को तो असत्वादी जब प्रयोजक अभिपतम हो। स्वतः होने के लिए क्या होगा असत्वादी जब प्रयोजक स्वतः को तो क्या होगा सत्वादि रूप से जो प्रयोजक बनना है वो भी नहीं होगा स्वतः स्वतः पैदा हो जाए ये भी नहीं बनेगा यह कारण था आपको भाष्य में कहते हैं यह वस्तु कोई भी पैदा होता।, होता है यदि होता है वस्तु कोई पैदा होता है जायमान है है कोई भी वस्तु तो होता तो स्वतः परता उसी दोनों मिलकर के होना चाहिए स्वपर मिलकर के होना चाहिए यह नियम है और क्या हो सकता है तो चायमान वस्तु स्वतः परता उभय तीन प्रकार हो जाएगा और तीन क्या और सत्या और असत सदसा जाए यही होगा पैदा होने के लिए या तो सदरूप से पैदा होना होगा या असतरूप से पैदा होना होगा या सदसत उभय रूप से पैदा ये छह ही निमित्त है किसी को भी उत्पन्न होना है तो छह निमित्त है किंतु छह ही निमित्त कोई काम नहीं कर पाएंगे इसलिए कोई वस्तु तो पैदा ही नहीं होता आजाद का यही सब एक कहा जायमान वस्तु जो जायमान वस्तु उत्पद्यमान जो वस्तु उत्पन्न होने जा रहे हैं जो वस्तु हमारे शरीर आदि देते हैं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है यही देखे तो स्वतः परत उभय तीनों निमित्त से नहीं हो सकते है सदस्य और सदस्य न जाएके सदरूप से असद रूप से सदस्य रूप से भी नहीं हो सकता क्यों न तस् केन्चित अभी प्रकार संबोधि जो जायवान वस्तु होगा जो जायवान करके व्यवहार में जायवान वस्तु है जैसे रजु में सर्प जायान है वो सदरूप से पैदा नहीं हो सकता असद रूप से पैदा नहीं बंदा की प्रतीति सर्प की प्रतीति हो रही है सतरूप से भी नहीं मान सकते सदरूप से हो तो बाद में बात नहीं होना चाहिए सर्व का बाद हो जाता है काल ऋतु उभय रूप से तो होना ही नहीं है इत्यादि स्वतः परत इत्यादि कोई भी कार्य नहीं हो सकता ही कहते हैं तस्य केलजी न तस्व के दोनों प्रकार में धर्मसमति मान व्यावहारिक वस्तु है उसके किसी प्रकार से भी जन्म होना संभव नहीं पारमार्थिक रूप से जन्म संभव नहीं टिप्पणी में कहते हैं जायमान अभिपत है जायमान है ही नहीं जायमान रूप से अभिमान है केवल पैदा होने वाला करके बोला जा रहा है जायमान तो है ही नहीं अजन् है तो क्या जायमान होना अभिमान है खाली अभिपत है।, है।, है करके मान्यता है जैसे रुद्र में सर्प पैदा होता है उसी प्रकार इससे ऐसे पैदा हुआ है ये खो जाएगा सत्य बात नहीं होगा असत की प्रती नहीं होती है इसकी प्रती भी हो रही है और बाद भी होता है प्रतिदिन बाद होता है सुसुद्ध में बात हो जाएगा और मरण काल में तो बुरे बाद होना ही है इसका में प्रतिदिन बाद हो रहा है ऐसी किसी प्रकार से जन्म नहीं सकता स्वतः परत उभय सत, सत असत सदसत उभय छता कैसे तो दिखाएंगे आगे न तावत स्वयं परि स्वतः स्वरूपात स्वयं जाए थे यथा घटस्त तस्वादात देखो स्वयं परिनिश्चित वस्तु स्वयं अपना स्वरूप हो स्वतः प्राप्त होने के लिए पहले स्व सो चाहिए स्वयं चाहिए स्वयं पैदा होने के लिए पहले स्वयं हो तो पैदा होगा स्वयं है तभी स्वयं पैदा होगा ये कहते हैं नाहवत स्वयं अपने आप तो पैदा नहीं हो सकता कोई प्रश्न क्यों अपरिनिष्पन्नता उसका स्वरूप प्राप्त ही नहीं हुआ अभी अपरिष्पन्नवाद अभी तैयार नहीं हुआ वो अपना स्वरूप पैदा तैयार नहीं है स्वतः स्वरूप स्वतः अपरिष्पन्न स्वतः नहीं है सिद्ध नहीं अभी स्वयं में हैं इसलिए स्वतः स्वरूपात स्वयं में बजायते अपने स्वरूप से ही स्वयं नहीं जा सकता वो निष्पन्न नहीं है सिद्ध नहीं है जैसे यथा घटा तस्मादेव घटा तस्मादेव घट उसी घट से वही घट पैदा नहीं हो सकता अपने से ही स्वयं पैदा नहीं हो सकता जैसे वही घट से वही घट पैदा नहीं होगा यथा घटा तस्माद घटा जैसे घट है उसी घट से वही घट की उत्पत्ति नहीं होती है जो स्वतः नहीं हो सकता कोई भी वस्तु ऐसा ही है ना कि परत कोई निमित्त से भी नहीं हो पाएगा कोई वस्तु ऐसा अन्यस्मा अन्यो अन्य से अन्य भी नहीं हो सकता अन्य से अन्य भी नहीं हो सकता क्यों यथा घटात्पट जैसे घट से पट पैदा होता है क्या घट अन्य है पट अन्य है तो घट से पट पैदा होगा नहीं हो सकता घट था कपड़ा बन गया ऐसा तो नहीं हो सकता अन्य से अन्य भी नहीं हो सकता पढ़ाता भी बन नहीं बन सकता कोई वस्तु घटा पट, पटा जैसे घर से पट पैदा नहीं हो सकता अन्य से भी नहीं हो पाया अथवा पटाथ पटांतर में अथवा पट पड़ा, से अन्य पट ये भी दृष्टान्त में आ जाएगा एक कपड़ा से दूसरा कपड़ा निकलता जाए ऐसा नहीं होता कपड़ा है तो कई कपड़ा निकाले ऐसा नहीं हो सकता तथा उसी प्रकार से भी नहीं होगा स्व-स्वापरा स्वाथा, भी कोई कार्य नहीं होगा विरोधात विरोधा उभर विरोध है एक नंबर की चरत् देखा नहीं गया दो मिलकर के कार्य होता हो स्व और परा ऐसा देखा नहीं है अदृष्ट चरा न तो जनक वहा जनकता नहीं उभय मिलकर जनकता नहीं आती कोई कार्य पैदा नहीं कर सकता स्व और पर मिल करके स्वयं भी हो अन्य भी हो दो मिल कार्य होता ऐसा नहीं कहता यथा घटपट अभ्याम कर जैसे देखो उभय मिलकर के काम नहीं होता, सकता और पर घट और पट मिल करके घट पैदा नहीं होता या पट भी पैदा नहीं होता घट और पट मिलकर के दो मिलकर के यथा घटपट घटापट होगा न जाए जिस प्रकार घटपट दो के दो के माध्यम से घटना पैदा होगा न पट पैदा होगा दोनों पैदा नहीं हो सकता दो मिलकर के भी नहीं इसके लिए दृष्टांत है उभय भी नहीं हो सकता पूर्वादि बोलता है महाराज अन्य से अन्य की तो उत्पत्ति देखा है क्यों नहीं होता है मिट्टी से घट पैदा पढ़ होता है देखा हुआ है मिट्टी अन्य है घट अन्य न्याय अन्य है मानो मृदो घटो जाए थे पितु से पुत्र पुत्र भी अन्य होते हैं जैसे मिट्टी से घड़ पैदा होता, होता है अन्य से अन्य है पिता पुत्र अन्य है अन्य से अन्य की उत्पत्ति होती क्यों नहीं होता यह पूर्वाधि की शंका है नो मृदो घटो जाए भारत देखा है अन्य से अन्य की उत्पत्ति देखा है मिट्टी से घट पैदा होता है मिट्टी अन्य है घट अन्य है और पितु पुत्र से पिता से पुत्र भी पैदा होता है अन्य से अन्य देखा सिद्धांत कहते सत्यम ठीक है आपका कहना क्योंकि सत्य शब्द जो होता है अर्धअंकार बता है आधा स्वीकार ठीक है आगे किंतु लगेगा सत्यम ठीक है कहना सिद्धांत बोते आपका सोच ठीक है अस्थि जायते प्रत्यय वहां पर जाये अस्थि जाये ये हो जाता है मानी ज्ञान होता है ऐसा जायते करके ज्ञान होता है घट पैदा हुआ कहा मिट्टी से घट पैदा हुआ ज्ञान तो होगा बुद्धि होगी शब्द घट शब्द भी प्रयोग हो जाएगा वहां पुत्र शब्द पैदा होगा प्रयोग हो जाएगा पुत्र पैदा हुआ ज्ञान भी होगा ज्ञान और शब्द प्रयोग होगा कि परीक्षा यह बता परीक्षण शब्द उड़ान अस्थि जायते प्रत्यय शब्द जो अविवेकी लोग हैं अज्ञानी लोग हैं उनके लिए दो शब्द का और ज्ञान का विषय बन जाएगा वित्ती से होता है ऐसा पैदा होता है ऐसा और घट शब्द का प्रयोग ये दोनों अविवेकियों के द्वारा हो, हो जाएगा अज्ञानी जब तक अज्ञान अवस्था में होगा तब तक वह जानकारी में होगा उसको तो मिट्टी देखेगा क्या देखेगा उसको मृतिका दिखनी है तब यह शब्द दो शब्द शब्द और ज्ञान दो थे घट शब्द घट का ज्ञान मिट्टी से भिन्न है मिट्टी से पैदा हुआ है और घट शब्द हो गया घट का जो ज्ञान हो रहा है ज्ञान हो रहा है तो ये व शब्द प्रत्यय वही घट शब्द और घट का ज्ञान दोनों के दोनों विवेकी भी परीक्षेते जो विवेकी लोग होंगे उसे परीक्षा करते हैं क्या इसमें घट है या घट ज्ञान है दोनों की परीक्षा करते हैं ज्ञान में और शब्द में घट शब्द में और घट शब्द के जो ज्ञान हो रहा है घटाधार जो वृत्ति बनी हुई है उसे परीक्षित दोनों की परीक्षा किया जाता है विवेकी के द्वारा परीक्षेते परीक्षित दो दोनों का परीक्षा किया जाता है ज्ञानी विवेकी जो होंगे विवेकी माने वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं यहां पर है मिट्टी के जो ज्ञाता होंगे ऐसे परीक्षा की जाती है विवेकी के द्वारा क्यों सत्यमेव में बोताह उतर मृषा ये विचार करते हैं वो विवेकी लोग क्या करते हैं ये दोनों सत्य है क्या घट शब्द का प्रयोग हो रहा है घट शब्द और गट ज्ञान जो हो रहा है यह सत्य है उठा मृषा अथवा झूठा है ये विचार तो, करते हैं विवेकी लोग विचार करते ही थी यामता परीक्षा जब परीक्षा में पहुंच जाते हैं लोग परीक्षा कर जाते हैं। क्या चीज है ये घट शब्द और घटना है या नहीं? सत्य है कि झूठा है विचार करते हैं विवेक करने पर यामता परीक्षाणे शब्द प्रत्यय विषय वस्तु घट पुत्र लक्ष्मण जो शब्द और प्रत्यय का विषय बना हुआ वस्तु था था पुत्र था पिता पीतु पुत्र जाए ऐसा आया पिता से पुत्र होता है घट से ये मिट्टी से घट होता आया था तो घट शब्द घट का ज्ञान है और पुत्र शब्द और पुत्र का ज्ञान ये दोनों में दोनों परीक्षा करने पर क्या होगा यह बता परीक्षा माने जब परीक्षा करते हैं विवेकी लोग परीक्षा करने पर शब्द प्रत्येक विषय जो शब्द और ज्ञान का विषय बना हुआ है वस्तु ये घट है और एक पुत्र है विषय वस्तु घट पुत्र आदि लक्ष्मण जो घट पुत्र आदि स्वरूप जो वस्तु है शब्द मात्र ये वो शब्द मात्र ही होता है घट शब्द बोलो पुत्र शब्द बोलो क्या होता है शब्द मात्र ही होता है क्यों बाचार मन विकारो ना अम मृतिका इतम ऐसे चांदों की स्त्रुति बोलती है जो भी कार्य वर्ग का नाम लेते हैं केवल शब्द का आवलंबन होता है शब्द प्रयोग होता है किंतु वस्तु नहीं मिलता वस्तु का कारण मिलेगा शब्द प्रयोग होता है कार्य वर्ग में घटक घटक बोलते हैं किन्तु वस्तु नहीं मिला कारण मिलेगा यह स्थिति विवेकी की दृष्टि में कारण ज्ञान हो जाता है कार्य नाम तो हुआ पैदा हुआ। होता कहा विवेकी ऐसी जो भी कार्य वर्ग है केवल शब्द का आलम्बन जरूर होता है वाणी का आलम्बन होता है किंतु तो वस्तु तो नहीं होता स्तर का कहना है सचेत न जाएते यदि पहले अब दरूप से असद से उभय रूप से तीन प्रकार से उत्पत्ति की संभावना है पहला तो हो गया स्वतः परता, उभयता नहीं वस्तु पैदा नहीं है। कोई भी वस्तु चाहे शरीर लो मकान लो दुकान लो कोई भी संसार के जो व्यवहारिक वस्तु कोई भी लो इन्ही को अजातवाद सिद्ध करना है अजन्मा सिद्ध करना है अब सदरूप से असद से उभय रूप से हो सकता है शायद विचार कर रहे सचेत न जाएता न जाएते आप मृत यदि विद्यमान हो तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है जैसे मिट्टी के पिंड से मिट्टी का पिंड पैदा नहीं होता पहले से विद्यमान है क्या पैदा होना उसमें? सचेत न जाये थे सत हो यदि यह हो तो पैदा नहीं होगा फिर जाएते क्रिया नहीं लगेगी इसमें यदि सत हो तो जैसे सत्वात्थ वो पहले से है क्या पैदा होना उसने मृत पिंडादि वक्त जैसे मृत पिंडादि होते हैं मृत पिंड से मृत पिंड की उत्पत्ति नहीं होती है तो पहले से विद्यमान है क्या उत्पत्ति होना उसे? यदि असत यदि यह वस्तु असत है जो व्यावहारिक वस्तु को लेकर बोल रहे हैं जिसमें जात का प्रयोग हो रहा है पैदा होता है बोला जा रहा है प्रतिभाषिक सत्ता को दो तो वो भी नकारते हैं किन्तु ये व्यवहारिक वाणी को, को पारिवार्थिक मानते वास्तविक उत्पत्ति मानते हैं लोग इसी का खाना चल तो रहा है यदि असत यदि ये वस्तु असत हो व्यावहारिक काल में जो वस्तु भाष रहे हैं शरीर देह गेहादि जितने भी भाष रहे हमारे सामने यदि असत हो तो क्या हो तथा भी न जाएंगे फिर भी पैदा नहीं हो सकता असत की उत्पत्ति नहीं होती है। तथा भी असत होने पर फिर भी नहीं उत्पत्ति होगी क्यों असत्वादेव असत है तो क्या उत्पन्न होना उसमें पहले से विद्यमान है तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती जैसे मिट्टी का पिंड है मिट्टी के पिंड से मिट्टी का पिंड पैदा नहीं होना पहले से है क्या पैदा होना और असद हो तो उसकी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती क्यों असत्व असत है वो क्या पैदा हुआ जैसे सस विषाण आदि बात, खरगोश के सिंह असत है उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है खरगोश के सिंह की उत्पत्ति नहीं होती, सकती असत पदार्थ की उत्पत्ति भी नहीं होती और रह गया उभय रूप सद असत उभय रूप अर्थात सत असत दोनों मिल करके हो जाए वस्तु सदरूपी असद्रूपी दोनों हो तो कहते वो भी अतः असत तथापि न जाएगे यदि सदअसत मानेंगे सदअसत उभ रूप मानेंगे उस रूप से पैदा हो या तो फिर भी नहीं पैदा नहीं हो सकता क्यों विरुद्ध से एक असर संभव एक व्यक्ति में विरुद्ध धर्म नहीं भी हो असत भी असत नहीं हो सकता ये छह प्रकार के जो विकल्प है वो किसी प्रकार से भी वस्तु की नहीं हो सकती न किंचित वस्तु जाएगी ये छह प्रकार से वस्तु की उत्पत्ति में कोई एक प्रकार लेना पड़ेगा छह प्रकार में कोई बिगड़ता नहीं वस्तु की उत्पत्ति की सिद्धि नहीं कर सकता है अतो न केंद्र कोई भी वस्तु की उत्पत्ति होती ही नहीं सिद्ध होता है यही सिद्ध हो जाता है विरुद्ध एकात्मकत्व असंभवात विरुद्ध से कोरोना होना चाहिए था टिप्पणी अतो में न होकर के विरुद्धस्य के ऊपर होना चाहिए विरुद्धयोर वयोर एकात्मक तो असंप्रभा विरुद्ध जो दोनों विरोधी पदार्थ होंगे एक स्वरूप हो नहीं सकता उसका सद असद दो मिल करके एक वस्तु पैदा नहीं हो सकता विरोध है ये विरुद्धस्य के ऊपर टिप्पणी है ये गलत पड़ गया भाष्य में गलत सामने पड़ गया अच्छा अब कहते हैं बौद्ध ला करके दिखाना चाहते हैं विज्ञानवादी भोप्त है उसको दिखाते हैं वो भी होने सकता पूर्ण चाहते है ऐसा पुनर्जनि जाए के मान जो जन धातु है ना जन्याकार विज्ञान को जनि का है उत्पत्ति आकार का घटाकार पटाकार मठाकार बनना विज्ञान ने बनना वो विज्ञान पैदा होता है वस्तु नहीं होता जिनके मत विज्ञान पैदा होता है मानते हैं वो मत भी ठीक नहीं है कहते हैं ऐसा पुनर् तीन नंबर ऐसा भूतिर क्रिया शैव कारकम शैव उचते जो जब उत्पन्न होना है ना वही क्रिया है इन क्या भूति मानी उत्पत्ति वही क्रिया है और शैव कारकम वही कारक है इनके वही क्रिया ही कारक है कारकम शैव उच्यते क्रिया भी वही है कारक भी वही है, है।, है ये शाम पदार्थान भूतिर जन्म ये साम माने पदार्थान जिन जिन पदार्थों का भूति माने जन्म उसी बौद्धों का ग्रंथ लेते हैं मान जन्म शैव के साम क्रिया कारक है जो जन्म ही है वही है क्रिया भी वही है कारक भी वही है जिंदा फलम का फल भी वही है।, बहुत है।, बहुत बहुत है।, जो की उत्पत्ति है वही सब कुछ है मान तब का विषयकार से जो जन्य ज्ञान होगा विज्ञान होगा वही पैदा होना है उनका बाकी विज्ञान से अतिरिक्त कोई पैदा ही नहीं होता ये मानना है वो मत भी ठीक नहीं करना चाहते यशाम पुनर् जनरेब जायते जन्याकार विज्ञान ही पैदा होता और कोई पैदा नहीं होता वहाँ वस्तु तो के आकार धारण कर लेता है किंतु वस्तु तो नहीं होता जनका मत ऐसा है ऐसा पुनर्जन जाएते क्रियाकार फल एकत्व क्रियाकार फल एक ही तो है उनके सब क्रिया भी वही है कारक भी वही है फल भी वही है वही एक विज्ञान है क्षणिक विज्ञान अच्छा वो क्षणिक वस्तु में और सारे वस्तु क्षणिक हो जाते हैं तो विज्ञान क्षणिक है तो क्षणिक विज्ञान में जो आने वाले आकार भी क्षणिक होंगे यह है कि दूरत एवं न्याय ये तो दूर से ही हटाने योग्य है युक्तिवाहिया है इनको लेना तो ठीक नहीं है या जात जा, आ नहीं सकता है वो तो दूर से हटाने योग्य है है या न्याय पिता मान युक्ति से घटना नहीं है इनके मत इनके सिद्धांत युक्ति से घटता है युक्ति से बाहर है क्यों इदम अवधारण क्षणांतर अमस्थान्थ युक्ति क्यों है पहले वस्तु की उत्पत्ति होगी दूसरे क्षण में उसको अवधारण किया जाएगा यह इस प्रकार है दूसरे क्षण में उसके निर्धारण किया जाएगा, इस प्रकार है वह काल में वह ही नहीं जिस काल में निश्चय करना था वह काल में जिस काल में पैदा होना उसी काल में मरना उनके ऐसा है क्षण विज्ञान उसी काल में अभाव हो जाना उसका तो दूसरे क्षण में जाकर के इदम इतम ऐसा ज्ञान होना था निश्चय होना था वो ज्ञान हो नहीं पाता ये इस प्रकार है ये निर्णय नहीं कर पाते पहले मर जाता हो वो एकदम इतम यदि अवधारण क्षण क्षणांतर अणवस्थान्त कोई भी वस्तु यहां अन्य क्षण में रहते ही नहीं है जो तो इदम इतम करके अवधारण करना था निश्चय करना था उत्पत्ति काल में तो निश्चय नहीं कर सकते उत्पत्ति क्षण में अगले क्षण में करना था उस क्षण में वस्तु ही नहीं है सदरूप से भी निरीक्षण नहीं कर पाते वस्तु नहीं, नहीं, ही नहीं क्या निरीक्षण करेंगे ऐसी अवधारण जो निश्चय करना है क्षणांतर अन्य अवस्थिति है ही नहीं इसलिए अनुभूत से स्मृति अनुभव दूसरा दोष भी है उनके मत में एक तो अवधारण निश्चय नहीं कर पाता है कोई वस्तु की सदरूप असद रूप से निश्चय ही नहीं करेगा निश्चय काल में है ही नहीं वस्तु क्या निर्णय करेंगे उसका और दूसरी बात अनुभूत अनुभूत स्मृति अनुपत्य जो अननुभूत है जिसका अनुभव नहीं हुआ उसका स्मरण नहीं होना चाहिए किंतु स्मरण धारा चलता है आगे इसलिए भी क्षणिक विज्ञानवा ठीक नहीं है जो अननुभूत वस्तु होगा जिसका अनुभव नहीं हुआ है उसका याद जिसका अनुभव नहीं किया उसका याद नहीं आता अनुभव का याद आता है अनुभव किया हुआ वस्तु का स्मरण होता है उनके यहाँ पर जो अनुभूत होता है वो क्षण में मर जाता है बाद स्मरण किससे करेगा तो स्मरण तो होता है इसलिए क्षणिक विज्ञान बात ठीक है क्यों अनुभव वस्तु का स्मरण करने के लिए अगले क्षण में व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो पहले क्षण में था और दूसरे क्षण में वो होना पड़ेगा पहले क्षण में अनुभव होगा आगे जाकर के कालांतर में स्मरण होगा पूर्व काल और पर काल को संबंध रखने वाला एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी वहां अनुभव किया है पहले आगे जाकर याद करना है बद्रीनाथ में कभी दर्शन किया था मंदिर का आज याद आता है वो व्यक्ति है तभी तो याद आएगा ये नहीं कि दूसरे ने देखा हो दूसरे को याद आ जाए ऐसा तो नहीं होता देवदत्त ने दर्शन किया था आज एक दत्तों के यहाँ पर स्मरण हो जाए ऐसा होता है क्या दूसरे का अनुभव का दूसरे का स्मरण नहीं होता इसलिए क्षण ही विज्ञान बाद इसलिए भी ठीक नहीं अनुभव क्षण और स्मृति क्षण भिन्न होता है इनके उसी क्षण में नष्ट होना जिस जिस विज्ञान ने अनुभव किया होगा इधम इथम करके जो कुछ किया होगा अगले विज्ञान को पता नहीं है वो तो बाद में पैदा होना है जो बाद में स्मरण करने वाला होता है उसको अनुभव नहीं है जिसने अनुभव किया उसको स्मरण नहीं है और अनुभव स्मरण होता है ये कोई अपलाप नहीं कर सकता इसके मतलब स्थाई है विज्ञान स्थाई विज्ञान है क्षणिक विज्ञान नहीं हो सकता ये बौद्ध मत भी ठीक नहीं ये बोल दिया भाष्य तो हो गया न्याय पिता युक्तवाई का युक्त <गँ> इतर शब्दार्थ में वो स्फोरित जायमान अनुद्व सोढ़ा विकल्प यदि करें जो इतना जाये जो हेतु वाक्य दिया था वाष्य के शुरू में इस हेतु से भी अस्मत भी कारण बोला था तो ये इतर शब्दार्थ में स्फोर हितु इसके स्पष्टीकरण करने के लिए जायमान अनुद्व सोढ़ा विकल्प जो जायमान वस्तु तो होंगे जो उत्पन्नशील वस्तु तो होंगे छे में से एक प्रकार से होना होगा सोढ़ा छह प्रकार छह प्रकार छह छह छह प्रकार प्रकार, प्रकार प्रकार प्रकार को बोलते हैं, वैसे कोई कोई कोई एक होना चाहिए, कोई प्रकार होता नहीं है, या प्रकार किसी भी प्रकार से वस्तु की उत्पत्ति हो नहीं पा रही इसलिए कोई वस्तु पैदा होता ही नहीं आजाद बात है ये सिद्ध करना है सोड़ा विकल्प है छह प्रकार के विकल्प रखते हैं एक जाये मानो इत्यादि का यह जायान वस्तु स्वतः परतः उभय तो सत असत सदसत ये छह में से कोई एक प्रकार से उसको उत्पन्न होना होगा <coughs> रूप से असतरूप से उभय रूप से अथवा या होगा स्वतः परतः उभय ये छह प्रकार होगा इसमें से उत्पन्न होना होगा क्योंकि यहां देखते हैं ये जो व्यवहारिक वस्तु को देखते हैं किसी भी प्रकार से उत्पन्न हो सकता माने न तो वो स्वतः पैदा हो सकता है ना परता पैदा हो सकता है क्योंकि घाट से पट पैदा हु, हो हुआ देखा नहीं है परता पैदा भी नहीं देखा स्वतः so घाट से घर की उत्पत्ति होती है स्वयं so उसी घाट से उसी घर की उत्पत्ति ऐसा भी नहीं देखा है दोनों मिलकर के स्व पर मिलकर तो होता ही नहीं है घाट घटपट मिल गया तो एक घाट बनेगा ऐसा भी नहीं होता या घटपट मिलकर के एक पट बनेगा ऐसा भी नहीं होता स्वपर मिलकर कोई नहीं होता सदरूप से भी पैदा ना होता सदरूप से कोई पैदा होता बाद नहीं होना चाहिए इसका बाद होता है शरीर आदि अभी जो दिख रहा है इसका बाद होगा सुषुप्त में मरण काल में बाद होगा शत्रु से पैदा नहीं हो सकता विचार करने पर हाँ अविचारित काल में तो चल रहा है अंधेरे में चल रहा है रज्जु में सर्प मानता है भयभीत होता है अविवेक काल में सब कुछ होता है वो मान्यता है सर्प की तो भयभीत हो जाता है वो अविवेक काल है किंतु विवेक काल में सर्प नहीं हो सकता ऐसे यहां है सारे विवेक दृष्टि को लेकर के जब ये वस्तु कोई उत्पन्न हुआ है नहीं हुआ है कोई वस्तु उत्पन्न हुआ ही नहीं इसमें ये वासी में कहना इसी प्रति का सर्वेशु अपु दोष संभावनाम सूचाते ही सारा ये छह प्रकार का पक्ष है पैदा होने वालों के लिए स्वतः परता उभयता सत असत उभय रूप ये होंगे सभी पक्षों में दोष की संभावना सूचित करते हैं नतस् इत्यादि वाष् में कहा है नज प्रकार ना जन्म संभव यह छह प्रकार में से किसी भी प्रकार से कोई वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती उत्पत्ति नहीं हो सकती है एक प्रतिज्ञा कर दी तथा आद्यम दूषा पहला पक्ष क्या है सोता परता पर दूसरा पक्ष है असत वाला है तो पहला पक्ष का दोष देते हैं नावत इत्यादि शब्द से कहेंगे समय हो गया है कहेंगे ओम भद्रम तरण तृणियाम देवा भद्रम पशे माक्ष स्थिरलीशे वे वही कंजला ओ श